महाभारत आदिपर्व पंच त्रिशदिक्याय कर्ण का में प्रवेश तथा राज्याभिषेक वैश्पावाच दत्ते काकाशे पुषे विस्मयोत्फुलोचन विवेश रंगम विस्तीर्ण कर्ण परपुरंजय वैश्वान जी कहते हैं जनबे आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया सहजम कौचम विभ्रत कुंडलोद्योचान सधनुर्वध पादचारी इव पर्वत उसने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को धारण कर रखा था दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को कर रहे थे हाथ में धनुष लिए और कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था कन्या गर्भ पृथु यशा पृथाया पृथुलोचन दीक्षांशोर भास्कर कर्णोरी कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश था सिंघर्ष सिंघर्ष भग जेन्द्राण सिंघर्ष भगजेन्द्राणाम बल वीर पराक्रम दीप्त कांति दुतीय गुण सूर्यदू ज्वलनोपम उसमें सिंह के समान बल साण के समान वीर्य तथा तो गजराज के समान पराक्रम था वह दीप्त से सूर्य कांति से चंद्रमा तथा तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था कनगताराभ उसका शरीर बहुत ऊंचा था अत व स्वर्ण में ताड़ के वृक्ष था प्रतीत होता था उसके अंगों की गठन सिंह जैसी जान पड़ती थी उसमें असंख्य गुण थे उसकी तरुण अवस्था थी वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था उन्हीं के समान दिव्य से संपन्न था महाबाहु रंग मंडलम प्रणामम द्रोण कृपयो नात्यादाहौ उस समय महाबाहु कर्ण ने रंग मंडप में सब ओर दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया मानो उनके प्रति उसमें मन में अधिक आदर का भाव न हो स समाज जनह सर्वो निश्चल थिरलोचन कोयम क्षोभ कौतुहल पर हो भवत रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एक दृष्टि से देखने लगे यह कौन है यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा वे सब के सब उत्कंठित हो गए सोब्रविंद मेघ गंभीर स्वरे बधताम्बर भ्रता भ्रातरम अज्ञात सावित्र पाक सात इतने में वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण जो पांडवों का भाई लगता था अपने अज्ञात भ्राता इंद्रकुमार कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला पार्थ यत्ते यत्तम कर्म ततः करीष्ये पश्यताम नृणाम विस्मय कुंती नंदन तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है मैं उससे भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो असमाप्ते वचने तस्वचने वर वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय की बात अभी पूरी ही न हो पाई थी कि सब ओर के मनुष्य तुरंत उठकर खड़े हो गए मानो उन्हें किसी यंत्र से एक साथ उठा दिया गया हो प्रेत मनुज व्याघ्र दुर्योधन हृष क्रोधे दिवेश नर नरश्रेष्ठ उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो आया तत् तोड़ाभ्यनुात करण प्रेरण सदा ये नच्चकार महाबल तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबाहू कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वहां जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किया था वह त्रातृत कर्णम पर मुदा तथो वचन भारत ददनंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ को से लगा कर कहा दुर्योधन वाचन ते प्राप्तो च च कुरु दुर्योधन बोला महाबाहो तुम्हारा स्वागत है मानद तुम यहाँ पधारे यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं तुम इनका यथेष्ट उपभोग करो कर्ण कितम उचमहम चयावृे द्वंद्व युद्धम च पार्थेर कर तुम वीक्षा हम प्रभो कर्ण ने कहा प्रभो आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा कर दिया ऐसा मेरा विश्वास है मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी युद्ध करने की इच्छा है दुर्योधन उवाच कुरु दुर्योधन बोला शत्रु तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो वै सम्पान वाच तथा क्षिप्तम कर्णम भ्रातृ समूह चल स्थित वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत सम्मान कर दुर्योधन आदि सौ भाइयों के बीच में अभिचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा अर्जुन उच अनाहुतोप्रेष्टान अनाहूतोप अना जल पिना ये लोका स्थान कर्ण मया तम प्रतिप्यते अर्जुन बोले कर्ण बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को बोलाए बोलने वालों को जो निंदनीय लोग प्राप्त होते हैं मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोगों में जाओगे कर्ण कर्णवाच रंगोयम सर्व सामान्य कि मालुन वे श्रेष्ठा राज बलम धर्मो नुभरतें कर्ण ने कहा अर्जुन यह रंग मंडप तो सबके लिए साधारण है इसमें तुम्हारा क्या लगा है जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने योग्य हैं धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है सरहि सरहि कथय गुरु भारत आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है इससे क्या लाभ है साहस हो तो बाणों से बातचीत करो मैं आज तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता वाच पार्थ पर पुरंजया भ्रातृशिष्टो रणायोप जगा मतम वह सम्पान जी कहते हैं राजन तदनंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। ततो समरोध्यता। तब दुर्योधन नापी सभ्रता समय परिस प्रगृह सरम ससरम हो तब भाइयों से दुर्योधन जो धनुष के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया तथा आवृतम गगनमेघ बलाकाम पंखात उस समय बक पंक्तियों के ब्याज से हास्य की छठा बिखेरने वाले बादलों ने बिजली की चमक गड़गड़ाहट और इंद्र धनुष के साथ समूचे आकाश को ढक लिया तथा दृष्टार रंगावलोकन भास्करों प्यन नाशम समीपोपगता घना तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंग भूमिका का करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया मेघ अच्छा गूढ़ त्रश्यत फाल गुण सूर्या तप परिप्त कर्ण ओपि सम्यत तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण भी सूर्य की प्रभा से प्रकाशित दिखने लगा धात्रा यत कर्ण तस्से व्यवस्थिता भारद्वाज कृपो भी यत पार्थ स्थवत धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उसी ओर खड़े तथा द्रोणाचार्य कृपाचार्य और, और भीष्म जिधर अर्जुन थे उस ओर खड़े थे द्विधारंग समत स्त्रीण अजायत कुंती भोज सुता मोह रंग रंगभूमि के पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए कुंती भोज कुमारी कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी कि वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं अतः चिंता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई ताम तथा मोहमापन्नाम विदुर सर्वधर्म वेन्द्र कुंती मास्वास मास प्राभि चंदनोध कही उन्हें उस समय मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी दे दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़कवाकर होश में लाने की चेष्टा की तथ प्रत्यागत प्राणाता परिदंसित पुत्री दृष्ट् सुसम्भ्रांता पद्यत कि इससे कुंती को होश तो आ गया किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए देख वे बहुत घबरा गई उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया त्य महाचाप कृप सारो प्रभेद्वंदुद्ध समाचार कुशल सर्वधर्म उन दोनों को विशाल धन उठाए देख द्वंद्वयुद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा अयम प्रयास्तनय कलीयान पाण्डुनंदन कौरवो भगवता द्वंद्वयुद्धम करमप्यम महाबाहो मातर पितरम कुलम कथेस्व नरेन्द्रणाम एसा तम कुलभूषणम कर्ण ये कुन्ती देवी के सबसे छोटे पुत्र पांडुनंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं जो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे महाबाहू इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश के नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है ततो तथो विधि पार्थस्ताम अनवाम वृथाकुल समाचार ही न युद्ध निपात मजा इसे जान लेने के बाद यह निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं क्योंकि राजकुमार नीचकुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते वै सम्पान वाच एव मुक्त कर्णस्यीड़ बहो वर्षाबीक्लिन्नम पद्मित यथा वै सम्पान कहते हैं जन्मे जय कृपाचार्य की जो कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे को झुक गया जैसे वर्षा के पानी से भींग कर कमल मुरझा जाता है उसी प्रकार कर्ण का मोह हो गया दुर्योधन आचार्य राग्याम उचार्योर प्रकर्षति तब दुर्योधन ने कहा आचार्य शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की तीन योनियों योनियोनिया है उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष सूरवीर तथा सेनापति अतः सूर्वीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही है यद्यम फाल तस्मा देशों माया राज्योचते यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ वैसम पावाच तथो राजम आमंत्रांगेयम च पितामहम अभिषेक संभारा सनीय द्विजाति तत क्षण कर्णशलाजकुसुम घटे कांचन ही कांचनेीठी मंत्रिर्मारथ अभिषेकोंगराज्ये स श्रीयायुक्त महाबल तो महा शमिहारकेयूर सहसता भरणांगद्यजलिंग तथान्य भूषि तो भूषण शुभ्य सत्र व्यजनो जय शब्दोत्तर है समम पान जी कहते हैं राजन तदनंतर दुर्योधन ने राजा धित्राष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाकर मंत्रवेत्रा ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्णमय कलसों के जल से अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त किया जब मुकुटहार केयूर कंगन अंगद राजोचित चिन्ह तथा अन्य शुभ आभूषणों से विभूषित हो वह छत्र चमर तथा जय जयकार के साथ राज्यश्री से सुशोभित होने लगा सभाज्यमोश्च प्रदत्वाहितसुवाचकौरव स मृतस्तरा अस राजधान से सदृश किम दा नि ते प्रभ्रूहि राजूल कर्ता यस्मेंथ नृप अत्यम सख्यमीक्षा मेत्याहत स सुधन फिर ब्राह्मणों से हो राजा सामाक उन्हें असीम धन प्रदान किया राजन उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा निपति शिरोमणे आपने मुझे जो यह राज्य प्रदान किया है इसके अनुरूप मैं आपको क्या भेंट दू बताइए आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा यह सुनकर दुर्योधन ने कहा अंगराज मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो एवं मुक्तस्तः कर्ण तथे ते प्रत्यवाचतम हर्षाचो भाश्लिष्य पराम मुदम उसके योग कहने पर कर्णे तथास्तु कहकर कर, उसके साथ मैत्री कर ली फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे को हृदय से लगाकर आनंद मग्न हो गए इत श्री महाभारती आदि परवड़ी संभव परवड़ि कर्णाभिषेके पंचतीस अधिक पंचतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कर्ण के राज्याभिषेक से संबंध रखने वाला एक सौ पैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ